आज के इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित विद्वजन मुख्य अतिथि महोदय अध्यक्ष महोदय एवं इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वजन मुझे आदेश हुआ है कि बहन निरूपमा कि जो पुस्तकें हैं उस पर उसमें से दो पुस्तकों पर मैं अपनी बात कहूँ और उन पुस्तकों का नाम है पतरेंगी और ऋतु वर्णन ये दो किताबें जो बहुत पहले प्रकाशित हो चुकी हैं जिन किताबों ने निरूपमा जी को एक विशेष पहचान दी और छत्तीसगढ़ी साहित्य में उनकी स्थापना को लेकर के एक बड़ी भूमिका अदा की उन दो पुस्तकों पर संक्षेप में अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा और चूंकि विस्तार ज़्यादा न हो जाए बोलते हुए और मैं विषय से भटक न जाऊँ इसलिए मैं अपनी बात लिख उसे आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ आरंभ करता हूँ कि सौंदर्य प्रदर्शन के वर्तमान युग में सहजता व शालीनता की प्रतिमूर्ति ऊंची नीची पहाड़ियों को निर्वकार भाव से सरिता की तरह छलांगती और अक्षर कृष्ण को वंशी की मधुर श्रुतियाँ समर्पित करते हुए कोई शब्द साधिका मीरा सी दीवानी हो जाए तो मैं उसे एक ही नाम देना चाहूँगा डॉक्टर निरूपमा शर्मा देखा यह गया है कि महिला लेखिकाएं अमूमन प्रेम जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने भाव प्रकट करने में संकोच का अनुभव करती हैं पतरेंगी गीत संग्रह में निरूपमा जी ने मन के सागर में हिलोरें लेती तरंगों को जिस शिद्दत से वाणी दी है वह स्तुत्य भी है और अनुकरणीय भी वे कहती हैं आंखी के अंधना मां चूर गे जीवरा है आंखी के अंधना मां चूर गे जीवरा है बागे बगीचा में लूर फूलवा फोलवा है खुदका मारे करेजा मन बोधना रे कैसे माया बंधागे सोहना रे किसी भी लोक भाषा का काव्य संसार बड़ा व्यापक होता है छत्तीसगढ़ी भाषा में भी एक ऐसा जादू है जो पाठकों की कलाई पकड़कर उन्हें सीधे वहां ले जाता है जहां की वे यात्रा कर रहे होते हैं निरूपमा जी का कथ्य वैविध्य भी हमें भिन्न भिन्न विचार विधियों से लेकर चलता है दुनियाला बांधू रचना में जहाँ सर्वधर्म समभाव की उदात्त मानवीय संचेतना है वहीं नई जिंदगी के कौनो विश्वास मै जैसा गीत दैहिक नश्वरता के सत्य को रेखांकित करता है तय करले लाख जतनवा एवं तोर भजन बिना राम तन रंगदे जैसे कबीर दर्शन से संप्रक्त गीतों को जैसे संप्रक्त गीतों में कवियत्री ने काया खंडी रुझान को स्पष्ट किया है यहां पर मैं एक शेर कहना चाहता हूं कि ईश्को मुश्क छुपाने वालों तुमको इतना याद रहे इसको मुश्क छुपाने वालों तुमको इतना याद रहे वह उतना ही सूफी होगा जो जितना रूमानी है इसलिए रूमान का और सूफियाना ख्याल का आपस में अंतर संबंध है वे कहती हैं कि मोर संग ऐसे मिल जाबे जैसे चंदन पानी मोर संग ऐसे मिल जाबे जैसे चंदन पानी महर महर जगला करी दे है तोर मयाहर रानी अब यहां प्रश्न उठता है कि रानी कैसे आया इन पंक्तियों में रानी संबोधन संभवतः इसलिए प्रयुक्त हुआ लगता है क्योंकि ये पंक्तियाँ उन्होंने स्वयं को नायक के स्थान पर रखकर लिखी होंगी वैसे भी हमारे यहाँ अर्धनारीश्वर की परिकल्पना पूर्व से विद्यमान है निरूपमा जी के छत्तीसगढ़ी गीतों की सुरभित लय में बंधे गांव नदी डोंगरी बगैचा ओसारी गुड़ी और छांव जैसे मिट्टी की गंध से सने शब्द बारिश की पहली फुहार से महत्ति प्रकृति तर्क ले जाते हैं कहना ना होगा कि मानवीय संबंधों की रागात्मकता में आकंठ डूबे मनोभावों के साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ी काव्य के प्रागैतिहासिक कालखंड की सफल यात्रा तय की है निरूपमा जी की एक बेजोर रचना की चर्चा के बगैर मुझे लगता है कि बात अधूरी रह जाएगी पुरुष नक्षिक वर्णन जैसी इस अद्भुत रचना से उन्होंने पुरुषों द्वारा किए गए स्त्रियों के रूप वर्णन को चारों खाने चित कर दिया है ऐसी कविता किसी महिला के द्वारा लिखी हुई पुरुष नक्षिक वर्णन की कम से कम मैंने तो नहीं पढ़ी अभी तक सौभाग्य की बात है कि मुझे इस गीत को धुन में बांधकर गायिका सोनाली सेन के स्वर में रिकॉर्ड करके ऑडियो कैसेट भी रिलीज करने का अवसर प्राप्त हुआ और तब मैंने महसूस किया कि कितनी गहराई तक डूबकर एक महिला किसी पुरुष का रूप वर्णन कर सकती है मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं इस रचना के लिए विशेष तौर से और मुझे लगता है कि भविष्य में जब इस पुस्तक को पढ़ा जाएगा और जब इस रचना को पढ़ा जाएगा तो वे इस रचना के लिए इस गीत के लिए विशेष रूप से जानी जाएंगी बहरहाल पत्रेगी संग्रह तो प्रशंसनीय है ही उनका ऋतु वर्णन नामक संग्रह भी कम नहीं है ये एक ऐसा काव्य संग्रह है जिसमें उन्होंने भारत के हर मौसम की विशेषताएं बताई हैं गर्मी बरसात शरद वसंत हेमंत एवं शिशिर जैसी छह ऋतुओं को कवित्त छंद में जिसे हम घनाक्षरी भी कहते हैं कवित्त छंद में पिरोकर शब्दों को सजीव कर दिया है केवल इन दो कृतियों ने उन्हें छत्तीसगढ़ी काव्य जगत में स्थापित कर दिया किंतु उनकी सृजन यात्रा बड़ी लंबी है और निरंतर जारी है सन 1970 के राजीम कवि समय मैंने उनको पहली बार सुना था और तब मुझे लगा था कि छत्तीसगढ़ी में अपने मन के भावों को व्यक्त करने वाली एक समर्थ कवित्री पुदित हो चुकी है उनके समग्र जीवन संघर्ष में सभी ने उनको सतह से ऊपर तैरती निरूपमा के रूप में देखा है किंतु उनकी अंतश चेतना की नदी तह को स्पर्श करती हुई सदैव अबाध गति से प्रवाहित होती रही है हम सब की मंगल कामनाएं सदैव उनके साथ हैं धन्यवाद बहुत ब...